संवेदना के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है हरीश परमार की कुछ बाल कविताएं चुनाव बंदर ने ढिंढोरा पीटा और अचानक किया ऐलान जंगल के नए राजा का होगा भाइयों कल चुनाव आना सब कर्तव्य समझकर देना अपना कीमती वोट लालच में न आना किसी के लेना नहीं किसी से नोट प्रजातंत्र लाना है हमको तभी मिलेगा दाना पानी निर्भय होकर विचरेंगे सब एक घाट में पियेंगे पानी शेरू का नेता शेरा राम हाथियों का हाथी राम दोनों बने हैं दावेदार जिसे जिताओ वही महान भीषण गर्मी तेज धूप में आया नहीं कोई कद्र दान सुबह से शाम हो गई। हुआ नहीं, नहीं एक, एक मतदान बंदर ने, ने फिर भिंडोरा पीटा, पीटा। सुनो सुनो जी शेर और हाथी, हाथी। मिला नहीं, नहीं किसी को वोट, वोट खाई तुम दोनों ने चोट।, चोट अब तुम्हारी होगी कुश्ती मैं, मैं बजाऊंगा ढम ढम बाजा जो हारेगा बनेगा मंत्री जो जीतेगा बनेगा राजा शेर और हाथी दोनों भिड़ गए दिखाने लगे दांव पर दांव, बाजा छोड़कर भागा बंदर जंगल में ठंडा हुआ चुनाव मेरी प्यारी गुड़िया ठुमक ठुमक कर आंगन में चल रही है मेरी बिटिया रुन्झुन रुन्झुन बाजत है उसके पैरों की पायलिया एक कदम फिर दो कदम धीरे धीरे आगे बढ़ती अब गिरी की तब गिरी लेकिन संभल संभल जाती हाथ उठाकर दूर भगाए जब आंगन में उतरे चिड़िया कभी मम्मी कभी पापा के पीछे पीछे चलती है थक जाती पर नहीं बैठती हरदम चलना चाहती है सबके मन को भली लगे उसकी तुतली, तुतली तुतली बतिया मेरा तो है एक ही सपना बड़ी हो जाए मेरी बिटिया रुके नहीं बस चलती जाए पढ़े लिखे और नाम कमाए देश का गौरव बन जाए मेरी प्यारी प्यारी बिटिया जापानी गुड़िया मैं जापानी गुड़िया हूँ भारत घूमने आई भी अपने देश के बच्चों का पैगाम सुनाने आई हुई अपने माता पिता की हम प्यारी संतान हैं देश हमारे जुदा जुदा, जुदा जुदा पर हम बच्चे एक समान हैं देश की सीमा हम न जाने हम तो हर आंगन में खेलें जो प्रेम की भाषा बोले उनको हम बाहों में ले लें सब राष्ट्र गीत गाते हैं हम विश्व गीत गाएंगे प्रेम शांति के फूलों से हम सारा जग महकाएंगे महापुरुषों की वाणी को जीवन में अपनाना है हमने मन में ठान लिया धरती को स्वर्ग बनाना है आओ बच्चों हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाएं अपना अपना स्वार्थ छोड़कर कर पर हित में रम जाएं बैरी अपना कोई नहीं है आपस में हम भाई भाई हम सब एक खुदा के बंदे यही है सच्चाई ईश्वर का वरदान मत काटो पेड़ों को इनमें भी जीवन है धरती की शान ये ईश्वर का वरदान है खाते हैं, पीते हैं, जागते हैं सोते हैं, खुशी और गम में हसते हैं, रोते हैं। अपने जैसा बिल्कुल इनका भी जीवन है मत काटो पेड़ों को इनमें भी जीवन है प्यार करो इनसे तो प्यार ये भी करेंगे फलों से फूलों से हर आंगन भर देंगे चहक ऐसी पंचियों का होता यहाँ संगम है मत काटो पेड़ों को इनमें भी जीवन है है इनके जंगल में मंगल हमारा चरणों में इनके शत शत नमन है इनकी सुरक्षा में अपना जीवन निर्भर है मत काटो पेड़ों को इनमें भी जीवन है मत काटो पेड़ों को इनमें भी जीवन है इनमें भी जीवन है अभी आप सुन रहे थे हरीश परमार की कुछ बाल कविताएं कविताएक स्वर भारती परिमल